हैना का लिंडा ग्लासेस इस शनिवार हमारा क्लास पिकनिक पर जाएगा मिश हाटले ने सभी को याद दिलाया हैना का दिल दह, धड़कने लगा क्लास की पिकनिक शायद फिर उसके कुछ दोस्त बने हमने ग्रो पार्क में एक स्थान आरक्षित किया है उसकी टीचर ने जारी रखा अगर किसी को सवारी की जरूरत हो मुझे पता है हैना का चेहरा मुरझा गया सवारी वो भी शनिवार को मीनिया के दोस्त ना की दुविधा समझते लेकिन यहाँ उत्तरी मीनसोटा में कोई भी उसकी मुश्किल नहीं समझेगा क्योंकि इस पूरे स्कूल में कोई अन्य यहूदी छात्र नहीं था ने सोचा काश पापा ने अपनी नौकरी नहीं खोई होती काश अंकल मैक्स ने पापा से उनके आयरन रेंज वाले जनरल स्टोर में काम करने के लिए नहीं कहा होता काश वो अपने सभी दोस्तों से इतनी दूर न होती उस रात सोने से पहले उसने अपने माता पिता को पिकनिक के बारे में बताया क्या मैं जा सकती हूँ हैना मां की आंखों में अस्वीकृति थी शनिवार के दिन कार में सवारी केवल इस बार एना ने भीख मांगी पापा की आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी तुम जानती हो कि शनिवार वाला दिन हमारे लिए आराम का दिन होता है हम लोग सहबत यानी शनिवार के दिन काम या गाड़ी नहीं चलाते हैं फिर एना अपने बिस्तर पर लेट कर रोने लगी नए स्कूल में कोई दोस्त न होना उसके लिए काफी कठिन था और अब वो पिकनिक पर भी नहीं जा सकती थी अगले दिन स्पेलिंग सीखने के दौरान हैना ने अपने सहफाठियों की ओर देखा वो उनमें से कुछ का ही नाम जानती थी पीटर एक बड़ था शैली हमेशा सही जवाबों के साथ अपना हाथ उठाती थी रूद बिल्कुल हैना की बगल में बैठी थी उसे चित्र बनाना पसंद थे क्या उनमें से कोई भी हैना की परेशानी को समझेगा उस रात रात के खाने के समय हैना ने फिर से कोशिश की मैं कार की सवारी क्यों नहीं कर सकती मैं गाड़ी नहीं चला रही होंगी मैं उसमें बस बैठी हूँ पापा की आंखें नम होगी सिर्फ इसलिए की क्लास में कोई अन्य यहूदी बच्चा नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने लोगों के तरीकों को भूल जाए कृपया समझने की कोशिश करो माँ ने बहुत धीरे से कहा हम चाहते हैं कि तुम जा सको मैं अपने लोगों को बताया मार्ग पर नहीं चलना चाहती हूँ हैना ने सोचा मैं बस अपनी क्लास पिकनिक पर जाना चाहती हूं, लेकिन अंत में उसने अपना मुंह चुप रखा अगले दिन खेल के मैदान में सभी बच्चे पिकनिक की योजना बना रहे थे वे किसके साथ सवारी करेंगे वे किसके साथ खाएंगे है ना अपने दोनों कानों का को बंद रखना बंद करना चाहती थी अगर किसी को सवारी की ज़रूरत हो तो हमारे साथ आ सकता है परफेक्ट सैली ने घोषणा की है पीटर खेल के मैदान में चिल्ला तुम किसके साथ जाओगे आप सब हैना की ओर देख रहे थे मुझे अभी तक नहीं पता कहकर हैना ने अपना मुंह फेर लिया रूथ तिप्तिया घास की जंजीर बनाने में व्यस्त थी उसने हैना को देखा और मुस्कुराई जैसे कि वो उसकी दोस्त बनना चाहती थी उसे देख हैना उम्मीद से मुस्कुराई जब क्लास खत्म हुई तो हैना रुकी मैं छाट ले उसने हल्की सी आवाज में कहा पिकनिक के बारे में मैं जानना चाहती हूँ लेकिन कार की सवारी पिकनिक के बारे में मैं जाना चाहती हूं लेकिन कार की सवारी वो भला कैसे समझा सकती थी लोगों को उसकी बात बड़ी अजीब लगेगी मैं समझती हूं मिस हूँ तुम्हें एक सवारी की जरूरत है तुम चिंता न करो मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगी फिर उन्होंने हैना के सिर को अपने हाथ से थपथपाया मुझे खुशी है कि तुम मुझे अपनी समस्या तुमने मुझे अपनी समस्या बताई हैना एक पल के लिए वहीं खड़ी रही लेकिन उसके मुँह से कोई शब्द नहीं निकला स्कूल से वापस घर जाते समय हैना सड़क पर पड़े पत्थरों को लात मारती रही उसकी दुविधा का कोई तो हल होगा और अचानक उसे अचानक ही उसे वह हल मिल गया माँ पापाओ घर के दरवाजे में झट से घुसी मैं शनिवार को पिकनिक के लिए पार्क में मैं पैदल चलकर जाऊंगी माँ ने सिर हिलाया पार्क यहाँ से दो मील दूर है तु, वहाँ तुम अकेले नहीं जा सकती हो पर अगर कोई मेरे साथ चले तो हैना ने विनती की माँ ने पापा की ओर देखा पापा ने सिर हिलाए फिर मुझे सोचना पड़ेगा अब हैना का नाचने का मन कर रहा था कम से कम अब उसके पास पिकनिक पर जाने का एक मौका था अगले दिन हैना ने रूद के चित्र को देखा और मुस्कुराई मुझे तुम्हारा घोड़ा पसंद है धन्यवाद पुछ शुक्रवार था यह उसका आखिरी मौका था और हैना ने तय कर लिया था कि वो रूत से क्या कहेगी उसने उन शब्दों को अपने दिमाग में दोहराया मुझे पता है कि तुम्हे यह मूर्खतापूर्ण लग सकता है लेकिन जब स्कूल की घंटी बची तो रूट की सीट खाली थी जब बाकी सभी लोग भोजन के लिए निकले तो है ना अपनी टीचर की मेज पर गए तो उसने गहरी सांस ली मिशाटले पिकनिक के बारे में उसने सही शब्दों को खोजा अरे मैं तुम्हें बताना भूल गए मिशाटले ने कहा तुम सैली के साथ सवारी कर सकती हो है ना ने सिर हिलाया इस बार उसे यह कहना पड़ा मुझे उसकी अनुमति नहीं है उसने कहा रूढ़ीवादी यहूदी लोग शनिवार को कार में सवारी नहीं करते उसने आगे जोड़ा लेकिन मैं किसी के साथ पार्क तक चल जा सकती हूँ मुझे यह नहीं पता कि कौन मेरे साथ चलना चाहेगा मिस हाटले ने हैना को दया के भाव से देखा मुझे खुशी है कि तुमने मुझे यह बात बताई हम इसका कोई हल जरूर निकालेंगे दोपहर के भोजन के दौरान हैना ने सोचा मिस आटले किससे पूछेंगे शायद सहली से, से।, से। दोपहर के भोजन के बाद मिस हाटले ने अपनी घंटी बजे प्रिय बच्चों मुझे अभी मालूम पड़ा है कि हैना को शनिवार को सवारी करने की अनुमति नहीं है उनकी यहूदी मान्यताओं के अनुसार शनिवार आराम का दिन होता है लेकिन वो एक तरीके से हमारे साथ जुड़ सकती है मिस हाटले ने कहा हैना तुम खुद कक्षा को बताओ ना ने अपनी मेज पर ध्यान से देखा मैं तभी पिकनिक पर जा सकती हूँ अगर कोई मेरे साथ पार्क तक पैदल चलने को तैयार हो उसने फुसफुसाया। क्या कोई ऐसा करेगा मिशाटले ने पूछा क्लास में चुप्पी छा गई का दिल धड़कने लगा शायद कोई भी तैयार नहीं होगा उसने खुद से कहा वो मेरा एक पागल विचार था लेकिन तभी एक डेस्क चरम रही सिर उठा देखा हर बच्चे का हाथ हवा में उठा था लेखक का नोट मुझे इस कहानी की प्रेरणा मिनेसोटा हिस्ट्री सेंटर में उन्नीस की प्रदर्शनी से मिली शीर्षक था अनपैकिंग ऑन द वुमेन इन अपर मिडवेस्ट उनमें से एक कहानी एक छोटे शहर के एक स्कूल में एकमात्री लड़की के बारे में थी जो विशेष रूप से मुझे पसंद आई जब उसने अपने शिक्षक को बताया कि एक रूढ़ीवादी यहूदी होने के कारण उसे शनिवार को क्लास पिकनिक पर जाने की अनुमति नहीं मिल सकती थी तो उसके क्लास के बाकी बच्चों ने एक मार्मिक दयालुता के साथ जवाब दिया समाप्त